गीता यथारूप अध गीता का सार श्लोक संख्या 41 से से 40 आगे तात्पर्य कृष्ण एकतालीस्गे अनुवाद्य कृष्णकृपमूर्तिश्री श्रीमदयचरण भक्तिवेदात स्वामी शिवकूपसंस्थापकाचार्य के, के द्वारा ओम अज्ञान मीरांध से ज्ञाजनशलाकया चुन्मीत येन तस्में श्रीगुरव श्री चैतन्य मनोभी स्वयं ददाति मैंने प्रश्न किया था हाँ। प्रश्न क्या था निकल प्रश्न क्या था चर्चा के लिए अगला अगला जन्म में मिलेगा वो धन मतलब मतलब पैसे वाले तो हम उस समय आपको पता है प्रश्न क्या कि हम इसमें बताया कि हम थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा हमको अगला जीवन अच्छे कुल में मिलेगा परिवार में तो भक्ति चालू कर सकते कर कि फिर से कर सकते तब तो थोड़ा कर दिया अगला जन्म परिवार में मिलेगा तो हम ज्यादा ब्राह्मण कुल में आज भक्त के परिवार में मिला तो ज्यादा अच्छी भक्त के परिवार में मिला तो अभी भुण। अभी भुण अब <laughs> तो तो तो, के परिवार में पिछले पिछले में में में थे तो तो वही भक्ति के परिवार थोड़ी भक्ति की अभी यहाँ पे आगे थोड़ी और कर ली और अभी नेक्स्ट वापस भक्त के परिवार में वापस थोड़ी और कर लेंगे ना तो जरा तो आएंगे तो ना तो तो तो तीन प्रकार के जन्म मिलते हैं भक्त को जो थोड़ी सी भक्ति करके छोड़ देता है तो उसको नेक्स्ट मनुष्य जीवन धनी परिवार या ब्राह्मण उस प्रकार के ब्राह्मण परिवार में मिल सकता है नहीं नहीं तुरंत वो स्वर्ग लोग जाएगा प्राप्य पुण्य पुण्यकृता उषित्वा शाश्वती समाची जो जिसने बहुत भक्ति नहीं की है थोड़ी भक्ति करके छोड़ दिया है तो वो स्वर्ग लोग जाएगा और वहां पे बहुत बहुत साल भोग करेगा मजे करेगा भौतिक रूप से बहुत बहुत उषित्वा शाश्वती समा शाश्वत रूप से मतलब बहुत सारे साल तक वो भोग करेगा फिर वहां से जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे जब नीचे आएगा फिर शुचि नाम श्रीमता हैं जो ब्राह्मण है शुचि उनके घर में या तो जिसके पास बहुत पैसा है श्रीमता श्रीमत उसके घर में जन्म लेगा योग भ्रष्ट हो भी जाए थे जो योग से भ्रष्ट हो गया मतलब जो भक्ति योग कर रहा है उससे भ्रष्ट हो गया फिर कहते दूसरा प्रकार का योगी अथवा बहुत अथवा योगी नाम एवं कुल भवती थी मताम। या या तो यदि वो काफी भक्ति किया है और भ्रष्ट हो गया भक्ति से तो दूसरे जन्म में वो सीधा योगी के घर में जन्म लेगा अर्थात भक्ति के घर घर में जन्म ले, ले उनके कुल में ऐसे कुल में जन्म लेगा जहाँ पे लोग भक्ति करते हैं और ऐसा जन्म है बहुत दुर्लभ है ये एक दुर्लभतरम लोग जन्म यदि इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है ये वहां भगवत गीता में बताते भगवान तो वहां से वो फिर भक्ति चालू रखेगा अपने सही तो इसलिए भक्ति थोड़ी सी भी की तो समाप्त नहीं होती है तो फिर थोड़ी कर लो अभी फिर निश्चित ही है कि वापस तो ऐसा कोई जन्म मिलेगा पशु तो नहीं बनने वाले ऐसे भी जन्म मृत्यु तो का तो कष्ट होगा इतना बड़ा बड़ा कष्ट कौन सा बड़ा कष्ट मृत्यु मृत्यु तो भक्तों की भी होती है भक्तों की भी मृत्यु तो अच्छा वही तो बात ना इतने से मजे के लिए सबरा बड़ा कैश लिया इससे अच्छा मजा ले नहीं। वो बाद में मजे मजे तो, तो दोनों, नहीं, नहीं, दोनों सौ रुपए एक मजदूर के भी गए सौ रूपये किसमें ज्यादा आया वो देखिए ना सौ रुपये तो दोनों के गए इसका रिलेट होगा अरे किया ठीक है मिर्ची दोनों की हुई पर इसकी हुई कैसे थोड़े से मजे के लिए ठीक है सिर्फ कितना ही मजे के लिए मृत्यु तो हुई ले, तो थोड़ा तो मजा लिया आप तो बिना आपका क्या होगा जो ये फिर से जन्म मृत्यु और ऐसे सोचते रहेगा तो हर बार मजे के चक्कर में मरते रहे थोड़ा मजा लिया ये व्यक्ति ने जो भक्ति छोड़ दी थोड़ा मजा लिया और बाद में मृत्यु हुई जैसे भक्त की मृत्यु इसकी मृत्यु है मृत्यु के बाद भक्त मान लो भगवत धाम ले लिया उसने ये पशु जायेगा ना नहीं जाएगा, जाएगा। यही तो बता रहे यहाँ पे प्रायत महतो भयात बड़े भाई से बचा लेते हैं थोड़ा सा भी भक्ति की उसी की बात चल रही है न तो उसका लाभ क्या मिला उसको थोड़ी सी भक्ति की बहुत सारे साल मजाक करने को मिला स्वर्ग में उसके बाद उसका पतन हुआ उधर से और यहाँ पे भी वो ऐसा वैसा जन्म नहीं मिल रहा है या तो बहुत पैसे वाले के घर में जन्म मिला तो उसमें हो उस हो मजा होगा और यहाँ तो ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहा है तो भक्ति अच्छी बढ़ेगी और यहाँ तो वो योगी के घर में जन्म ले रहा है भक्त के घर में तो तो तो भी भी भी काफी अच्छी बढ़ेगी। ऐसे क्यों क्यों? नहीं जाए? वो वो जाएगा बेकार मजे लिए और दम थोड़े जन्मों के बाद आया भगवान को, को भूल गया ना क्या जो था था, दोनों की मृत्यु आपने बोला आए आप नहीं बोला बिता तो दिया ऐसे नहीं वो ही भक्ति जीवन में कृष्ण केंद्र क्यों आप बाइक कहाँ घुमा सकते हैं कहाँ आप बाइक घुमा सकते हो उससे क्या, नहीं, नहीं, नहीं, क्या मजा आता तो <laughs> है बाइक घुमाओ तो क्या मजा क्या दूसरी चीज में मजा ले लेते ना जल्दी अभी अभी मान लीजिए अभी सुबह को ब... खाने मजा आ रहा है इसके बाद ये थोड़ी खाने मजा आया बंदर क्या जाना अदरक का स्वाद नहीं आपने बाइक कभी घुमाई नहीं इसलिए लगता है मैंने भी नहीं घुमाई आप घुमाएंगे मल नहीं। दे दे है। तो आप चखोगे तो आप छोड़ देख चखोगे तो उसको छोड़ दोगे लेकिन बाइक एक बार आप चलाओगे तो फिर छोड़ोगे नहीं बार चलाएंगे छूट जाएगी वो तो थोड़ी ना हमेशा ठुकती है बार बार हमें हमें मजा मजा मजा देख नहीं नहीं आ रहा चला हो हमें तो नहीं आ रहा हमें नहीं आ रहा ट्राई यहाँ तो के काट जाते हैं यहाँ पे साफ काट जाएंगे कितने काटे अभी कितने पाँच साल हो गए सत्तर लोग रहे हैं एक, एक को भी नहीं काटा बाहर जाके अभी एक हाँ ज्यादा वो, वो <laughs> रह होते तो हम्म <coughs> तो कितने बड़े बड़े <coughs> भाई कुछ दिनों में कि में कि गं, हर घंटे तो शाम चलता है अरे ये निकला अरे वो निकला अरे वो जा रहा है पकड़ दूसरी बात इनडायरेक्टली तो मरी रहे पॉल्यूशन से कहा ले गए आप <laughs> एक को काटेगा का, फिर दूसरे को तो काटने की शक्ति नहीं बता नहीं एक काट का नहीं काट देंगे ठीक ही जाएगा जाएगा मार पकड़ के लोग ऐसे नहीं काटता जिसे अपने आप ठुक जाती है अच्छा ठीक है आप गाँव को ले लीजिए गाँव में बहुत सारे लोगों से सांप तो काटा हो सांप देखो दुख का आपके वहाँ पे भी है सिटी में भी सब जगह पे है गया आप <laughs> <laughs> तो गांठ लग गई के क्या दुख तो देखो दुख तो दोनों का है भक्त को भी है जो जिसने भक्ति करके थोड़ी भक्ति की, की अच्छा है भक्ति की? की ताकि नेक्स्ट जन्म है वो मनुष्य जन्म मिल जाए वहाँ तक कर ली अभी मजे भी कर लो अभी इतना समझ ही रहा है पर वो मजे करेगा मजे करते करते करते ऐसा तो पाप करने लग जाएगा क्योंकि आप बुलाइए आप क्या बुद्धिमानी का काम कर रहे हो ना मूर्खा का काम कर रहे बोलेगा मूर्खा का काम कर रहे क्यों कर रहे क्यों कर मजा आ रहा है मजा आ रहा है वही तो मजा के लिए एकदम बेकार है <laughs> तो चीज़ ये जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति खुश होना होना एक वस्तु दूसरी तो वस्तु है <laughs> वही तो <जुर> <laughs> तो उसमें समस्या क्या है ये विचार में यदि कोई ऐसे जानना चाहे तो जाएगा ना वो तो पहुंचेगा ना भगवत धाम पर चार दिन बाद पहुंचेगा है तो तो एक, एक दिन ठीक चले जाओ जाना कठिन है ना, ना। मैं चार दिन में आप एक दिन में चले जाओ इसे? मैं चार ले आप एक सिटी में के चलो आप ज्वाइन करो मान लो सिटी को छोड़ो ना मैं फॉर्म पे रह रहा हूँ मजे करूँगा पक्की नहीं करूँगा शाम में मजे करूँगा करो मतलब बलराम है तो सोच सकता है कि जीवन में पूरा करके भगवत धाम जाने का प्रयास करूंगा तो अनिकेत सोच सकता है ठीक है ना पांच जन्म ले लेंगे उसमें क्या है यहां पे तो दिया है भगवान तो बताते ही है कि ये खत्म नहीं होता है मैंने अभी दस परसेंट कर लिया ग्यारह से चालू करेंगे छुट गई हो जो छोड़े भगवान भगवान ने ने उसके लिए लिए एडवांटेज लेने के लिए नहीं है <laughs> ने ऐसा बोला अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि मान लो कि कोई अनिकेत है श्लोक पढ़ा अभी तक उसकी दस परसेंट भक्ति हुई आज, रहा। आज, आज आज क्लास में ये श्लोक पढ़ लिया और समझा कि हाँ ये भक्ति तो नष्ट नहीं होती है तो ठीक है कल समय छोड़ दूंगा बाद में जो दूसरे जन्म आएगी आएगी तो क्या वो नेक्स्ट जन्म उसका मनुष्य जन्म होगा क्यों प्रश्न एक प्रश्न दो मनुष्य जन्म होगा तो भक्ति शुरू करेगा तो 11 परसेंट से शुरू होगी कि नहीं होगी होगी पहले के तो जवाब क्या हाँ, तो हाँ। ग्या, वो 15 11, प्रश्न ये है जब इस जन्म में सोच सकता है तो अगले जन्म में भी क्यों नहीं सोचेगा सोचेगा ना 10 का 20 करके फिर और सौ 20 का चालीस भी करेगा बाद में भक्सी का सो होता है फिर एक सौ नहीं पहुंचेगा सो तो टका हो जाते है ना। की बात नहीं कर रहा जन्म की बात कर रहा हूँ मैं जब वो इस जन्म में ऐसा सोच सकता है तो दो हो सकता है क्योंकि अगले जन्म में भी ऐसा सो हाँ तो इस जन्म तो में दस तो तो परसेंट तो जाएगी ना तो अगले जन्म तो। में दूसरी दस परसेंट कर लीसेंट करेगा ऐसे पता नहीं था आ, पता लग गया तो जल्दी पता एक परसेंट गया तो जन्म से इसम होते भगवदगीता नहीं पढ़ानी चाहिए नहीं तो लोग दूसरा अध्यय में ही आता है चालीस अस्सी श्लोक पढ़ लिये भगवदगीता नब्बे श्लोक पढ़ लिये तो आप तो भक्ति छोड़ दोगे ऐसा ऐसा नहीं है की जैसे क्या बोलते है अभी इस जन्म में थोड़ी सी भक्ति करी दस दस परसेंट तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में भी जाके जो इस समय जो दस परसेंट जैसे मान लीजिए एक साल सोलह बारह करी अच्छी रीडिंग करी मंगल आती है मान लो दस परसेंट चाहिए ठीक है थीके? ऐसा नहीं कि अगले जन्म में एक साल ये सब करने से और दस परसेंट बढ़ जाएगी इसका लेवल ही बढ़ते जाता है ना अभी धीरे धीरे हाँ तो वो तो हाँ तुरंत आज पहुँच जाएगा बाद में उधर से कंटिन्यू करेगा ऐसा नहीं कैसे कंटिन्यू करेगा जब इस समय वो वो हो रहा है आगे भी तो ऐसे सोच सकते हैं नहीं, नहीं, तो सो शुरू नहीं करना पड़ता ना नेक्स्ट टाइम जब उसका जन्म होगा वो तो भक्ति शुरू करेगा तो, उसका तो ये माला आने में जो ये समय उसको, ये समय उसको ये दो साल तीन साल लगे आ, वो समय वो दो दिन दो तीन दिन सीधा माला में पहुंच जाएगा फिर आगे तो तो करेगा ये ये समझने के लिए उसको इतने सारे पीछ पढ़ने पड़े तो हो सकते समझ उतनी रहेगी तभी तो उसका भक्ति का स्तर रहता रहेगा तुरंत पड़ते समझ जाएगा छोड़ देगा हाँ मतलब उसी तो स्तर पे है ना ऑब्जेक्टिव वो ये भी समझेगा ना अरे लास्ट तो ये समझेगा ना ओके अभी तो मैंने भक्ति शुरू ही की है अभी तो मैंने भक्ति शुरू ही की है तो 10 परसेंट करके फिर छोड़ूंगा थोड़ी तो इतना सोचेगा वो तो तो बहुत दिख रहा है लॉजिक तो लगाएगा ना लॉजिक लगाएगा न की अभी मैंने कुछ भक्ति शुरू ही की और मुझे ये पता चल गया है ये, ये तो थोड़ी तो करनी पड़ेगी ना कहने की तमकू आता है नहीं, तो तो। नहीं नहीं ये जो श्लोक कह रहा है वही पालन करना है ना उसी के लिए तो उसने बस्ती छोड़ी तो वो गारंटी अगले दिनों में हाँ, देनान देनान के देनान परिवार में जन्म लेते उसको तो भक्ति करने का मौका ही नहीं मिला सीधा वो, वो तो हो जाता। भगवान कह रहे के वो मौका, तो देता। तो मौका मिलेगा छोड़ तो दिया तो क्या भगवान ने छोड़ दिया भगवान ने ऐसे भी तो होता है भक्त के परिवार में भी अभक्त होते हैं भक्त के परिवार में भी अभक्त होते है ना अभक्त जन्म लेते है जो भी जन्म हाँ जो भी हाँ तो भक्त के परिवार में भक्त जन्म लेते हैं और भक्त के परिवार में भक्त भी जन्म लेते हैं जन्म लिया और उसकी इच्छा नहीं हुई ना चांसेज कम हो गए ना कैसे भक्त के परिवार में चांसिस बढ़ गए ना बढ़ गए तो भी घट गए ना क्यूँकी उसकी इच्छा ही नहीं है तो जीव की स्वतंत्र इच्छा तो है ही ना वो क्या सोचेगा पता और यदि अरे भाई मेरे पिताजी मुझे के <laughs> <laughs> वो तो यही सोच के और नहीं करेगा चांसेस तो कम होगा ना वो उस भरोसे मतलब दिया है कि परिवार में जन्म ले लेना ज्यादा अच्छा है क्या जन्म कहीं मिले चांसेस मिले पर वो वो तो अपने जीवन का ही छोड़ रहा है ना फिर उस उ, उसके भरोसे कम चांसेसि है तो जन्म फिर कहीं भी मिले कुत्ता भी बन जाए तो तो भी ओ, क्या जाता है वो उठ जाएगा पर जो उठा वही तो, तो आप सोचो यदि हिरन बनने पर भी आप उठ सकते हो तो भक्त भरत महाराज का उदाहरण दिया ना नाम इसने वो जनरल के लिए उदाहरण दिए बोला नहीं तो जरा हुआ बीमारियाँ थोड़ी रुकेगी बीमारियां तो आएगी बीमारियाँ तो धनवान में ही नहीं रुक सकता अभी ये बीमारी भी नहीं रुक रही हाँ तो वो तो है अभी बीमारी भी आएगी तो साथ में सुख भी आएगा सुख कम आएगा बीमारी ज्यादा आएगी बुरा पाएगा लेकिन मुझे धीरे पड़ेगा धीरे जाना है तो तो ज़्यादा होगा ना? हम्म दिए जा जा रहे लेके लेके मैं रहा ले तो है एक में तो सही नहीं एक दिन पहुँच जायेगा एरोप्लेन क्रेश हो गया वो भी मर गया ना गुजरात रहा रहा कौन आ आ गया जा अरे अरे <laughs> तब <मंतिर पे क्या? laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो दुकान दुकान क्या क्या मंदिर में है है ही होता मतलब जिसको धीरे आना है वो आ तो सकता है पहुँच तो जाएगा ना पहुंच दिया है चलो कोई जल्दी पहुंचा ज्यादा बुद्धिमान है थोड़ा कम अरे भाई आत्मा कभी बुरी नहीं होती है पछतावा उसको नहीं होता है जिसने तो तो ऑलरेडी पता है उसको की वो जल्दी जा रहा है मैं धीरे ही जाने वाला हूँ स्वीकार कर लिया मैं धीरे ही पहुँचने वाला हूँ वो जल्दी पहुंचा है ठीक है ना सर कोई मूर्ख अपना को स्वीकार करता है तो उसको ग्लानी नहीं होती ना थी, क्या कर सकते हैं है? है। तो आप, आप ज्यादा तो वाली ठीक है देखो एक जन्म वाली साइड बहुत कठिन है ना ऐसा नहीं है कि हंसते हंसते एक जन्म में पहुंच जाएंगे कहा है प्रयास एक दिन प्रयास एक दिन नहीं प्रयास एक जन्म का ये प्रयास तो कोई एक जन्म वाला नहीं है एक जन्म वाला प्रयास तो बहुत कठिन है तो करना है। थोड़ी पहुंच जाएगी एक जन्म वाला प्रयास है वो बहुत कठिन है एकदम अभी जो कर रहे हो कोई एक जन्म वाला प्रयास हो तो जन्म जन्म वाला अरुण अरुण तो आती नहीं थे माला धीरे धीरे जाएगा ना बस अभी बीच में पुनर्जन्म आ जाएगा धीरे धीरे जाएंगे जिसमें पुनर्जन्म भी आ जाएगा वही तो मैं कह रहा हूँ दस परसेंट करके छोड़ दिया जब छोड़ा तो इसका ही 10 परसेंट ही हुआ होगा वह आगे बढ़ते बढ़ते उसने कितना परसेंट कर लिया और वो दस भी रहेगा फिर अगले जरा मैं नहीं बात, करना है, नहीं करना बात, है। बात तो एक ही हुई ना मैंने अगर उसकी उसको देखो दिया था बात तो एक ही हुई ना आप प्रयास कर रहे हो और प्रयास करते करते 20 परसेंट तक पहुंचे तब तक पुनर्जन्म आ गया और वो 10 फिर वापस अगर आप इक्कीस से शुरू किए 40 तक पहुंचे वापस पुनर्जन्म आ गया फिर इकतालीस से शुरू किए 45 तक पहुंचे वापस पुनर्जन्म आ गया फिर 45 से शुरू किया नब्बे तक पहुँचे वापस पुनर्जन्म आ गया तो आप भी पुनर्जन्मर्जन्म करके जा रहे हो तो उसने ये सोचा ठीक है वो पूरा जीवन प्रैक्टिस करके पुनर्जन्म करके जा रहा है मैं जीवन में एक तीव्र भक्ति कर लूंगा दस परसेंट फटाफट प्रगति कर लूंगा उसके तो बाद छोड़ दूंगा तो और फिर जब जब पुनर्जन्म तो इसको भी आया बीच में तो मुझे पुनर्जन्म आएगा फिर नेक्स्ट टाइम वापस मैं इस प्रकार से भक्ति करके और आगे बुझ जाऊंगा भरोसा तो लिया तो बताइए एक साल में ठीक है एक पूरा मेहनत कर रहा अच्छे से साल भर के तो एग्जाम में उसका क्या रिजल्ट आएगा और एक महीना ही कर रहा है एक महीना पूरी मेहनत कर रहा है एक, एक महीने पूरी मेहनत करो एक आदमी है जो एक साल में पूरी मेहनत कर रहा है तो किसके रिजल्ट अच्छा आयेंगे हाँ। एक महीने पूरी मेहनत करने वाले क्यों क्या साल भर वो पूरी मेहनत कर रहा है नब्बे टका सौ टका कर रहा है आप याद हो गई नहीं तो पॉइंट तो यही है ना लेकिन आप पुनर्जन्म वाला लीजिये तो उसमें क्या है मान लीजिए कि आपने 20 परसेंट प्रगति की पूरा जीवन में पूरी मेहनत करके और इसने कुछ साल पूरी मेहनत कर ली और 5 परसेंट प्रगति आ, रिजल्ट आपका अच्छा है लेकिन दोनों का पुनर्जन्म तो हुआ एक जन्म में तो, तो, आ, तो, जन्म तो एक ज्यादा हो गया ठीक है पुनर्जन्मक के तो पास होना पड़ा ना तो मैं वही कह रहा हूँ बस तो उस प्रकार से वो पाँच पाँच पाँच पाँच करके जा रहे आप दस दस करके जा रहे हो आज तो फिर जल्दी पहुंचिए तो ओ, जल्दी लेकिन आपको बीच में पुनर्जन्मताना पड़ा तो ये हम विरोध नहीं कि की पुनर्जन्नी चाहिए क्या होना चाहिए कम नंबर में आ, मतलब भगवान जितनी जल्दी प्राप्त हो सके उतना होना चाहिए ठीक है चलिए अभी समाप्त करते हैं चर्चा को दोनों में भेद है इस प्रकार से सोचने में एक सोचता है की एक गंभीर भक्त है समझता है तो वो सोचता है कि मैं इसी जन्म में समाप्त कर दूंगा किंतु उसकी इतनी तीव्र विभक्ति नहीं हो पाती है पूरा प्रयास करने पर भी किसी जीवन में समाप्त हो तो नेक्स्ट जीवन में उसकी कंटिन्यू रहती है ये ये श्लोक पर बताया है तो ये श्लोक में ये बता रहे हैं अभी ये देख करके कोई दूसरा ये सोचे कि हाँ भैया तो बहुत बढ़िया काम है भक्ति तो कंटिन्यू होती तो अभी थोड़ी कर लेता हूँ बाद में तो कंटिन्यू होगी ना वो लोगों के लिए श्लोक नहीं है मैं पहले ही बोला था। समझाना पड़ेगा ना आपने बोला वो लोग के लिए नहीं है क्योंकि उसने क्या किया इसका मिसयूज़ करने का प्रयास ये नियम भगवान ने दिया है ताकि भगवान को पता है कठिन पथ है तो गंभीर होते हुए भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक जीवन में समाप्त कर दे इसलिए दूसरे जीवन में वही से शुरू होता है ये भगवान की कृपा है लेकिन अभी कोई वो कृपा का दुरूपयोग करना चाहे तो भगवान कृपा छीन लेते हैं सोचेगा तो दूसरे जन्म में शुरू होगा तो पता चला कि नरक में गया अरे क्यों नरक में गया मैंने तो भक्ति की थी भगवान तो बोले वो क्या क्या था भक्ति की थी क्या क्या थी मैं भावक ग्राई आपका भाव क्या है मुझे पता था <laughs> भाव भक्ति का नहीं था भाव भोग का था तो मैंने वो ग्रहण किया इसलिए आप नर्क में ले ली। जैसे सातों अपराध है नामो बला पाप बुद्धि न तस्य तत् शुद्धि तो उसी प्रकार से ये कि हम उसको दुरुपयोग करने जाते हैं तो भगवान की कृपा हट जाती है भगवान का नाम सब पाप समाप्त कर देता है किंतु यदि हम चीटिंग करना चाहते हैं भगवान से तो भगवान हमारे साथ चीटिंग कर देते हैं हम सोचते कि हम नाम ले रहे हैं सब पाप हट रहे हैं और पाप करते रहो ना हट रहा है ना सब? करते रहो करते रहो तो बाद में जब मरते हैं तब पूरा किट्ठा खुलता है इतने पाप किया अरे मैंने तो नाम इतना भी लिया कहाँ नाम लिया तुमने कोई नाम नहीं लिया <laughs> कहाँ लिया दिखाओ कहाँ लिया खुद नाम आपके पास लिस्टी नहीं हुआ क्या नाम लिया आपने उनको सब पता दूसरों को पता नहीं लगे दूसरों को क्यों पता तो मेरे साथ ऐसा मतलब बढ़िया आपके सामने कुछ किया नहीं पहले क्या पता लगेगी जरूरी नहीं हाँ दूसरों को क्यों पता लगेगी वो तो व्यक्ति को ही पता लगनी चाहिए ना पता लग जाएगी तो इमेज <laughs> भी इमेज की पड़ी है, वो, है मत तो, मत वो, वो तो क्या होगा ऐसे व्यक्तियों की इमेज कैसे लोगों के बीच में होती है जो उनके जैसे सही इमेज इमेज आदमी के बीच में थोड़ी ना होती है बुरे लोगों की इमेज बुरे लोगों के साथ ही होती है ठीक है तो वो गया उस वो एक आध दिन बाद उसका इमेज जिसके सामने होने वाले वो भी आ जाए अरे तुम इधर अरे तुम इधर आ रहे हम दोनों साथ में चलो यहाँ पे मजा करें करेंगे <laughs> तो ऐसे यदि दुरुपयोग करने जाते हैं तो पाप चढ़ते रहते भगवान कृपा नहीं करते हरि नाम कृपा नहीं करते तो पाप लग गए सब उल्टा क्या हुआ यदि उस उसने वो नहीं पढ़ा होता कि पाप सब नष्ट होते हैं हरी नाम से तो वो शायद कम पाप करता है डर से उसकी जगह हरि नाम से पाप नष्ट होते पता चल गया तो उसके बल के ऊपर पाप करने लगा महिमा पहले नहीं बता नहीं चाहिए तो इसलिए नाम की जो महिमा है वो तो खतरनाक भी हो सकती है तो उसको भगवान की कृपा की तरह लेना चाहिए ऐसा नहीं कि वो महिमा नहीं है सब पाप नष्ट करती है लेकिन जो कपटी व्यक्ति नहीं उसके लिए सिंसियर है उसी प्रकार से ये श्लोक भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिंसियर है भक्ति में बहुत ही गंभीर है और पूरे प्रयास से आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमारे प्रयास अपूर्ण हो सकते कि प्रयासों इतने प्रयासों के बावजूद भी हमने एक जीवन में समाप्त नहीं किया तो दूसरे जीवन में कंटिन्यू रहेगा थोड़ी भी भक्ति की कंटिन्यू रहेगा और वो पशु जीवन में पतित होने के भय से बचा लेगी समझे? ये इसका उद्देश्य है ये श्लोक के पीछे इस श्लोक के पीछे उद्देश्य ये नहीं है क्या थोड़ी बल्ती करो छोड़ दो और फिर कंटिन्यू होगी चिंता मिनट करो ये कहना ठीक है और बाकी सब पॉइंट्स भी सही है कि फिर किसको पता एक गंभीर भक्त ऐसे ही सोचता है किसको पता दूसरे जीवन में जा कर के इवन सिचुएशन भी सही मिली तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे भक्ति जैसे श्रीमता जो पैसे वाले व्यक्ति हैं है, उनके के वहाँ पे जन्म मिलता है तो दुस्संग भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि पैसे वाले लोगों के आसपास पास जो पापी लोग हैं वो बहुत घूमते क्योंकि पाप करने के लिए पैसा चाहिए और जो तो पापी लोग हैं उनके पास पैसा होता नहीं समझ में क्योंकि पापी जन्म मिला है पापी जन्म जिसको मिलता है उसको पैसे कम मिलते हैं और उनको पाप करने और पाप करने के लिए पैसा चाहिए और पैसेदार लोगों के वहां पे जन्म हो गया तो उसके मित्रगण भी ऐसे आ सकते हैं जो लोग उसको गलत जगह पे लेके जाने का प्रयास करें तो वो एक डेंजर है ब्राह्मण और भक्त के घर जन्म लेना उसमें डेंजर बहुत कम है उसमें बहुत मौका मिलता है कम से कम ब्राह्मण में भी थोड़ा ज्यादा है ना ब्राह्मण कर्मकांडी तो कर्मकांडी है फिर भी वो जो पूरा उसका कल्चर है हाँ, उसका जो पूरा धर्म का धर्मनिष्ठ है उसके कारण वो व्यक्ति पतन उन्मुखी बहुत नहीं हो पाता है ब्राह्मण के वहाँ कम्पेर <laughs> टू वैश्य है कोई उधर होगा तो और भक्त के घर बहुत बढ़िया मौका मिलता है फिर भी हो सकता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करें इसलिए भगवान भगवदगीता में कहते हैं कि भक्ति तो सब लोग स्वीकार कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं उसमें भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाशित ये पी स्यूह पाप यो नहा स्त्रिया मेरी शरण लेकर के है पार्थ मेरी शरण लेकर पार्थ जो पाप योनी भी है शुद्र वैश्यस्त वो लोग भी परम गति को प्राप्त करते फिर कहते किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष तथा अनितमअम लोकम इम प्राप्त भजस्व तो फिर ब्राह्मण और राजर्षि लोगों का तो कहना ही क्या तो इसलिए इस अनित्य और और ब्राह्मण भक्तों का और राजर्षियों का कहना ही क्या तो इसलिए इस अनित्य असुख जगत को प्राप्त करके मेरा भजन करो तो यहाँ पे भक्तों का भी बोला है कि भक्तों को भी भगवान बोल रहे कि भजन करो ये भक्त है कौन भजन भजन यदि नहीं कर रहे तो भक्त कैसे बोला जैसे ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाले की यहाँ पे बात आ रही है ऐसे ही भक्त के घर में जन्म लेने वाले की बात आ रही है इवन आप भक्त के घर में जन्म लियो तो उसकी तो बात ही क्या वो तो आसानी से भक्ति कर है इसलिए ऐसा जन्म प्राप्त करके मेरी भक्ति करो भजस्वाम तो बोलना क्यों पड़ रहा है यदि नहीं करे ऐसा चांस है तभी तो बोलना पड़ता है तो भक्त के परिवार में आपने जन्म लिया है तो अभी तो भक्ति करो फिर तो बहुत जल्दी प्रगति होगी आपकी ऐसा ठीक है इसलिए भक्तों के परिवार में जन्म लेकर के हो सकता है कि हम नहीं ले भक्ति को स्वीकृत तो इच्छा तो शक्ति से यहाँ जैसे आपने बोला कि मेरे पिताजी तो बहुत बड़े भक्त हैं तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब वो तो भक्त है तुम क्या मुझे बताओगे तो अहंकार आ जाता है तो भक्ति नहीं लेते हैं भक्त होने का भक्त के घर में जन्म लेने का अहंकार आ जाता है तो इसलिए जो चीज हो सकती है या होने वाली है उसके ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए जो अभी है हाथ में उसको लेके चलो बढ़िया अभी तो अभी तो कम से कम है ना भगवान कह रहे भगवान भगवान कह रहे ये हम रहे थे। थे। आप बोल रहे थे ना? अरे भगवान बोल रहे हैं। तो तो के लिए, नहीं नहीं लिए नहीं है ये क्या श्लोक मतलब मतलब भोग करना चाहता है वो करेगा तो क्या होगा उसका उसको कर्म के कर अनुसार फल मिलेगा ये तो भक्तों का श्लोक है भक्ति रहेगी पर कर्म के अनुसार फल भी मिलेगा उसकी भक्ति का आप बोलो तो भक्त नहीं मतलब जो जो भक्ति करके करता, करता, कर नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। करता हूँ तो मिस यूज करने गया नहीं इस लोक को। वो सब पाप कर्मकिया तो उसको बीच में से जाना पड़ेगा नरक में उसकी भक्ति रहेगी तो जब वो लेगा शुरुआत करेगा तब रहेगी वो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नेक्स्ट प्रायत मत तो भयात नहीं होगा कि नेक्स्ट पशु का जन्म नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगी भक्ति उसकी 11 से शुरू होगी दस परसेंट करके छोड़ा तो वो रहेगा लेकिन ऐसा नहीं कि उसको नेक्स्ट जन्म में ठीक है भगवद गीता